पर करो पर करो जरा मत करो वेदां का कहना है कि हमारा किसी दूसरे से प्रेम है ये प्राण इस है इसका नाम राम चाहे वो धन से हो श्री से हो देवता दानी से हो ईश्वर से हो ये है इसका नाम बंगोडा है हम ईश्वर से जो प्रेम करते हैं वो भी अपने सुख के लिए करते हैं ईश्वर से प्रेम करके क्या होगा तो हमको बड़ा सुख मिलेगा तो हमारा किसी दूसरे से प्रेम है ये जवान और जवानियों के मन में जो होता है ना और बुढे और बुढ़ियों के मन में भी होता है, है। ये एक नंबर का भ्रंथ है बिना बिचारे इस बात को हम स्वीकार करते हैं दूसरे के लिए मरने में भी अपने को ही सुख होता है दूसरे के प्रेम नहीं है दूसरे के लिए मरते भी हैं तो उसमें अपने को मजा आना चाहिए अपने को सुख होना चाहिए वेदांत की एक बात ये है अगर आप इसको ठीक ठीक समझ दो तो दिन भर में सत्रह बार मरने जीने का प्रश्न नहीं आया वो मरा वो मरा वो मरा उसके लिए मरा हो उसके लिए मरा उसके लिए मरा दिन भर में सत्रह बार तो मरते हैं सत्रह बार जिंदा होते हैं रहते थे उनके और देखो दूसरा काम ये शरीर और शरीर के साथ ही नित्य ये दूसरा शब्द ये हमेशा रहेगा न शरीर रहेगा न शरीर से ही रहेगा ब्रह्म माने देवकूफी हो बल्कि देवकूफी से बड़ा शब्द है ब्रह्म संस्कृत में एक तो होती है नासमझी में नासमझी देवकूफी ब्रह्म माने उल्टी समझ किसी चीज को ना समझना ये नासम भी है किसी चीज को ना समझ पाना बेवकुफी है ना समझ पाना ये एक दूसरी चीज है और दुख को सुख समझ लेना है ना, असत्य को सत्य समझ लेना ये उल्टी समझ है उल्टी ब्रह माने उल्टी समझ नासमझी नहीं उल्टी तो तो तो तो आँदी खोपड़ी ऑधी बोलते हैं औधी खोपड़ी औधी खोपड़ी का एक काम है और तो शरीर और शरीर के सहयोगी ये हमेशा रहेंगे ये दूसरा काम और मैं निश्चितुद्ध शुद्ध मुक्त चेतन ज्ञान स्वरूप हूँ इस बात को तो न मानना तीसरा भ्रम है वो तो न देह जड़ अपने को जड़ मानना ये तीसरा भ्रम है तो दूसरे से प्रेम है अगर इससे आप टूट जाएंगे तो दिन भर में जो है ना पैसा आने जाने से सुखी दुखी आदमी आने जाने से सुखी दुखी है ना हाँ किसी की टेड़ी होने से सुखी दुखी आ, है न कुछ कह देने से सुखी दुखी ये जो गाली देते हैं ना अस्तर वो बिल्कुल धूखी होती है एकदम धूपी होती है वो गाली सच्ची नहीं होती अच्छा गरीब है तो खुश हो जाना चाहिए कि उसने एक सच्ची बात जा और जब भी छूठी है तो उसकी दो करोड़ कीमत भी नहीं है।, है तुम निर्दोष हो और कोई तुमको दोषी बताता है तो तुम दोषी हो तो नहीं गए ना साए तो दोषी होता है किसी ने साला कहा बच्चा तुम उससे साले हो गए चक्च तुम्हारी बहन के साथ उसका कोई संबंध है यदि संबंध है तब तो जीजा है तुम्हारा मजाक से, से हंसी खेल कर रहा है और यदि संबंध नहीं है, है? तो वह झूठ बोल रहा है कि तो झूठ बोलने से तुम्हारा क्या बंदा बिगड़ता है तो ये जो है संसार में प्रियता दूची है और कोई हमेशा का दोस्त है हमेशा के लिए दोस्त है हमेशा का दोस्त है मरेंगे मर जाएंगे कोई न लेगा नाम जाए उजर जाएंगे हम लोग हम पढ़ते थे बनारस में एक हमारा मित्र था ऐसा था हूँ की जब वो अपने घर जाता तो मैं उसको पहुँचाने के लिए उसके घर जाता दूर था पचास साठ के सत्तर में तो दो तीन दिन चार दिन अच्छे घर रहे फिर जब मैं अपने घर आता तो वो मेरे साथ आता मेरे घर फिर बनारस में साथ था। ये ख्याल था कि हम लोग अब जिंदगी भर साथ ही रहेंगे उनका काम धंधा हमारे साथ था तो ये भी ख्याल था की जब वो हमारे साथ जाएंगे तो हम भी जाएंगे जब हम लौटेंगे तो वो भी लौटेंगे अरे महाराज बस पढ़ाई छोटी और ऐसे भूले ऐसे भूले ये लोग जानते हैं हमारे उस मित्र को जानते हैं तो ऐसे होने के बाद हमारे पास आया करते थे अभी मर गए थोड़े दिनों पहले तो ये ख्याल था कि किस भूल गए याद नहीं आती थी कभी कभी जैसे औरों की याद आती है तो की मर गए कुछ नहीं लगा जैसे जैसे कोई माता मरते हैं तो वो भी ऐसे ही लगे ये दुनिया का खेल ऐसा सन्यासी होने के बाद हमारे काफी हुए हमारे तो पास एक उड़िया बाबा जी महाराज की काफी थी तो हमने उनसे कहा काफी उन्होंने ले रखे थे तो हमने कहा कि भाई काफी तो हमारे हमको दे दो हमारे काम की चीज है तो बोले कि क्या कभी ऐसा भी होगा कि हम अलग और तुम अलग तो हमेशा एक ही ये भगवान वो तो छत्र सिंह आसन में चले गए है? और काफी अब शिक्षित लिखितों से घुनवाने <laughs> ये बिल्कुल दुनिया की स्थिति है इसमें कुछ प्यारा नहीं है ये ब्रह्म है कि ये प्यारा है कुछ नित्य नहीं है ये भ्रम है कि ये नित्य है और अपने आत्मा के सिवाय कुछ ज्ञान नहीं है ज्ञान है तो अपना आत्मा है और बाकी सब थोड़ा थोड़ा अज्ञान उसमें मिला रहता है कोई हो जाता है तो ज्ञाता हो जाता है अज्ञान मिले बिना ज्ञाय ज्ञाता नहीं होता अहम मिल गया तो ज्ञान का नाम ज्ञाता हो गया हो गया ना मित्त हो गया ना अहम और ज्ञान मिला तो उसका नाम ज्ञाता हो गया और ज्ञान और इदम मिला तो उसका नाम क्या हो गया वो इदम भी अशुद्ध है आगंतुक है आके ज्ञान में मिल गया है हट जाएगा ये हम भी आगंतुक है अशुद्ध है ज्ञान में आके मिल गया है अलग हो जाएगा यदि देहात्म भाव को छोड़ दें तो ज्ञान में लहर भी नहीं है भगवान तो बोले भाई इस ब्रह्मात्मक ज्ञान का साधन, तो साधन है देखो तो साधन शब्द है और किसी साधन को काटते हुए शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि अगर हरी सभा में कोई अशुभ बोल रहा हो गलत बात हो रहा हो तो उसको काटने के उसका तो तो तो तो तो अपमान होता है आ, सभा मध्य मानभंगार उचित ब्रंथो भवे हरी सभा में अगर किसी के खिलाफ कोई बात कह दिया जाए तो आदमी हमेशा वो आदमी हमेशा के लिए दुश्मन हो जाता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है सीखने के लिए तो वही तैयार होते ये नहीं है कि हम उसकी गलती बता बताकर को सीख लेगा पहले तो अपनी गलती को सही करने की कोशिश करेगा और फिर हमारी गलती पकड़ने के लिए वो तैयार हो जाएगा हमको तो कभी न कभी निंदा देखा रहेगा इसलिए सभा मध्य मान भंगार किसी का मान भंग न हो घटना तक मान रहे आदमी अशुभ बोल रहा हो गलत बोल रहा हो थोड़े दिनों में लोगों को मालूम पड़ेगा अपने आप तक तो किसी की बुद्धि सामने वाले की बुद्धि बिगड़ जाए ऐसा काम नहीं करना चाहिए सच भी है तो लोगों की बुद्धि का निर्माण करने के लिए है बुद्धि बिगाड़ने के लिए नहीं है जो सच बुद्धि को बिगाड़ता है वो सच अपनी सच नहीं है वो सांसारिक अपनी मान्यता का सच है हमने मान रखा है कि हमारा सच तो इसलिए जो लोग जैसा साधन करते हैं वो तो वैसा साधन करें उसको तो काटने की कोई जरूरत नहीं लेकिन इस ज्ञान पर जो पर्दा है आवरण कोई अड़चन कोई अनाज कोई कोट इसके में आ गई है तो वो होम करने से दूर नहीं होती वो दान करने से नहीं होती वो भूखे रहने से जरूरत नहीं होती वो हाथ जोड़ने से जरूरत नहीं ज्ञान का सीधा साधन है ज्ञानी के मुख से श्रवा और अपने मन से मन ये दो साधन है अगली साधन न व्रत है न है नोम है और न हाथ बंद करना है पूरा तो अभ्यास है वो सब अलग अलग चीज है आप यज्ञ करोगे तो आपके जीवन में जो पापाचरण है वो कम होगा नहीं तो बढ़ जाएगा वो बड़े बड़े लोगों को देखा जब तक वो सत्तर में संलग्न रहे उनका जीवन अच्छा रहा आज खुल गया मामला कंपनी बिगड़ गई तो सारा सलाहकार सदाचार की रक्षा के लिए सदाचारियों की कंपनी चाहिए शराबियों की कंपनी बनाओगे कहोगे अरे ये तो हल्का रहते तो शोक रहते हैं एक सेठ के घर हम गए थे आप बैठ गए डागट और पूरे स्वामी जी आप लोग शराब की निंदा करते हो ये तो सोमरथ है आपने कभी किया है <laughs> आपको क्या मालूम इसका इसका इसका मजा आपको क्या मालूम तो है तो ना नही अमूल का रहस्य है कि है कहीं तो सब लोग आते ही है उसी चीज का तो है ना जब कंपनी बिगड़ेगी तो सब बिगड़ जाएगा खान पान बिगड़ जाएगा रान सहन बिगड़ जाएगा तरह-तरह चरित्र बिगड़ जाएगा सोचने की शैली बिगड़ जाएगी तो ठीक है इसलिए सदाचारी पुरुषों का संग करना साधन है तो एक बात भी सब कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में दुष्कर्म को दृप्रवेश नहीं करेगा धर्माकरण करो बहुत बढ़िया ईश्वर से प्रेम करोगे तो दूसरे के मोहब्बत में मशगूल नहीं हो जाओंत्याला बेकार ईश्वर को शौर के किसकी मोहब्बत में थक रहा है ईश्वर से तो प्रेम करने से दूसरों का प्रेम जो है ना वो धीना पड़ जाता है ये वेदांत आचार्य है बोला जब शांत होके बैठोगे वैराग्य और अभ्यास के द्वारा बिना वैराग्य के यदि अभ्यास के द्वारा मन को तो एकाग्र करोगे तो थोड़ी देर के लिए होगा समाध्या कर्माणी जहाज जड़दीर जदि मनोरथान प्रहलापास्तक तो आया भी तथा थोड़ी देर के लिए तो पीट की रीट टीवी करके और वहां बंद करके और फिर सीधा करके बैठे हो, हो महाराज समाधि में बैठे हुए हैं जब महाराज समाधि से उठे तब तो सातना है वैराग्य तो है ही नहीं केवल वैराग्य वाले मूर्ख हो जाते हैं और केवल अभ्यास वाले अपने निश्चय में सीख नहीं करते अभ्यास में निश्चय को स्थिर करने की शक्ति नहीं है और वैराग्य में ज्ञान देने की शक्ति है इसलिए अभ्यास और बैराग है दोनों से जीवन में फिरता आती है उपासना से बासना सृष्ट होती है सत्कर्म से दुष्कर्म फूटता है ठीक लेकिन महाराज ज्ञान के लिए सिर्फ दो साधना उसके लिए समाधि होना भी नहीं चाहिए तरफ से होता न होता न पूजा से होता नाम जाने से होता न योगाभ्यास से होता उसके लिए चाहिए उपनिषद का श्रवण दो तत्व ज्ञान है उनसे उपनिषद का श्रवण ये श्रवण और जब सुनाने वाला ना हो मनस और सुन सुन के बनन कीजिए थोड़ी देर सुनिए थोड़ी देर बनन चाहिए श्रीमद भागवत में तो लिखा है कि सुनाने वाला मिले तो सुनो सुनने वाला मिले तो सुनाओ और दोनों न मिले तो गुनगुनाओ और गुनगुना भी न करो तो याद करो और अपने आनंद को किसी में सीमित कर लो सुनने में सुनाने में गुनगुनाने में और याद करने में इन चार बातों में अपने आनंद को सीमित कर लो श्रृणवंती गायंते गृणंत स्मरन नंदंति तवे ही सम तो पश्यंत्यधिरेणतावतम प्रवाहो पर हम बदाम वेद शास्त्र का सार बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव का सार आप कहो कि हम छिलांग मार के महा पहुंच जाए तो नहीं उसका श्रवण करना पड़ता है और श्रवण में यदि श्रद्धा रहेगी शांति रहेगी इंद्रियों का दमन रहेगा कर्म विक्षेप काम रहेगा और दुख सुख सहने की शक्ति रहे तो आप झट टिक जाएंगे श्रवण मात्र से ज्ञान हो जाए एक कान की कान की कचौरी हो कान की कचौरी कान जो है ना इसी शकल की पहले कचौरी कर रही इसमें जो छिल्ली है छिल्ली उस पर जाके ये शब्द जो है श्रवण के शब्द, शब्दा प्रकाशा प्रकाशा पढ़ते रहे और रेकार्ड हो जाए हो जैसे संकट जन्त्र होता है टाइप टाइप राइटर गोले आदमी और कान की छिल्ली पर वो टाइप होता है और मन की आंख से उसको तो पढ़ सकते हैं श्रवण माने किसी निश्चय पर पहुंचने का साक्षात अज्ञान की निवृत्ति के लिए श्रवण जिस बात को तो हम नहीं जानते हैं आज से नहीं देख सकते जीप से नहीं सक सकते नाथ से नहीं सुन सकते जो प्रत्यक्ष से और अनुमान अनुमान से कोई निश्चय नहीं होता लौकिक वस्तुओं के निश्चय में आज का नाच प्रमाण होते हैं प्रत्यक्ष और इन्ही वस्तुओं के जो विषय हैं उनके बारे में अनुमान लगता है गाय के समान लील गाय होती है ये उपमान भी बाहर की दुनिया की चीजों के लिए होता है प्रति और अनुपलब्धि भी दुनिया की चीजों के लिए होती है इतिहास भी दुनिया का होता है आत्मा का न प्रत्यक्ष है क्योंकि तो, तो प्रत्यक्ष के पीछे बैठकर कर प्रत्यक्ष को तो जानित करता है अनुमान के पीछे बैठकर अनुमान को जानित करता है तो सबके पीछे बैठा हुआ है तो उसको प्रत्यक्ष और अनुमान विषय नहीं करते हैं सबको तो कहाँ तो तो से बोलता है महात्मा सर तुम जो देख रहे हो तुम जो सोच रहे हो तुम जिसको नींद आती है तुम जो सपना देखता है तुम जो जागरण देखता है वो तुम तो उस तुम को हम देख नहीं सकते जो चीज बिल्कुल पास होती है वो देखी नहीं जाती हो ये, एक एक कायदा है जैसे अपनी आंख से कोई अपनी आंख की पतली को नहीं देख सकता अपना आका देखा, देखा नहीं जायता देखता है तो देखने वाला कौन है वो जाना नहीं जाता जानता है तो वो कौन है बोले प्रह्मेता, एक क्रम ऐसा है एक क्रम ऐसा है एक ईश्वर ऐसा है एक ईश्वर ऐसा है ईश्वर भी तरह तरह के लोगों ने बना रखे हैं। तो एक ईश्वर दयालु है तो एक ईश्वर दयालु नहीं है न्यायकारी है एक ईश्वर साकार है तो एक निराकार है तो एक सब जगह रहता है तो एक उग्र की रहता है ये ईश्वरों की ईश्वर की अजीहत जो लोगों ने की हुई है ये अजीसा है ईश्वर तो वेदांत कहता है अरे बाबा चाहे तो तुम इधर उधर भटकते हो वहाँ ईश्वर रहता है इसमें ईश्वर रहता है मंदिर में है कि मस्जिद में है कि बैकुंठ में है कि जोरोद में है अरे तो बाबा आप ही बताओ ना तो तो बेराम कहता तो, तो है तो सबको देखता है सब सबको सुनता है सब सब को ये है का ये मैं मैं करने में देखां के देखां के नहीं है मैमे पहने जो इधर उधर घोष है ना साथ हमको प्रभुत्वानंद ने कहा कि आप गंगोला का नाम पहले दिया कर देते नहीं देते हैं ंगोला मैं कौन तो। ईश्वर यदि कहीं है तो यही है ईश्वर कभी है तो अभी है ईश्वर कुछ है तो यही है यदि आप भी कदम उठ इसको आप बिना सुने बिना सुने ईश्वर के निश्चय पर नहीं पहुंच सकते और सब साधन होते हैं बात वेद की भाषा में बोला वेद में ऐसे दिखाए अपनी ओर और सभी तो कई लोग नाराज हो जाएंगे की ऐसे बोल अन्य अन्यो समय न सवे रहो पशु रे हो सवे हो वो दूसरा है मैं दूसरा हूँ ऐसा जो जानता है जो बिल्कुल नहीं जानता है वो पशु है पशु तो पशु क्या है की पशु हम घोड़े पर दूसरा कोई चढ़ता है गाय को दूसरा कोई जोतता है हाथी पर दूसरा कोई चढ़ता है बकरी का दूध कोई दूसरा कोई पी जाता है तो इसी प्रकार उस आदमी को कहीं न कहीं पशु होकर रहना पड़ेगा वो दूसरे के लिए होगा वो औरत के लिए होगा वो, वो मर्द के लिए होगा वो, वो राजा के, के लिए होगा वो सांप के लिए होगा है दूसरे लोग जो सेंगे वो भजन बिन, बैल बिराने ओ स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज सुनाते थे वो पहले दुकान पर बैठते थे दुकान पर उनकी दुकान छोटी उम्र से बैठते तो दोनों सत्रह बरस की उम्र में तो निकल गए थे इंसान पर बैठ गए तो सड़क गांव की अच्छी नहीं थी एक बैलगाड़ी आई खूब सामान लगा हुआ था और वो जो गाड़ीवान था जिसकी गाड़ी थी जिसके बैल थे वो नहीं भाग हाँ रहा था उसका नौकर गाड़ी भाग रहा था अब गड्ढे में गाड़ी न थी बैल बेचारे खींच न सके खींच नो पह घोड़ा जैसे मारने का होते जागो को तो पैर को तो मारे पैर घुटने के बाद हो के वो गाड़ी को तो खींचने की कोशिश करे और गाड़ी निकले नहीं और वो घोड़े पर थोड़ा जमाता जाए तो उनको याद आ गई गगन दिन बैल मिला ऐसे ऐसी महाराज तुम्हारे ऊपर तोड़े पर तोड़ा पड़ेगा पहने पर पहना लगेगा साबूक पर साबूत लगेगा जिंदगी भर दूसरे की बैलगाड़ी तो और चादो खाते हो जाए जानो जान और देखो इसमें कहाँ इसमें कहाँ सच्ची बात क्या है ये जानने के लिए हम श्रवण कर सुने तो श्रवण माने होता है कि सारे वेद शास्त्र पुराण संतों के अनुभव प्रकार ये है वेदाता शेषाणाम आदिमनसान ब्रह्मात्मन तात्पर्य श्रवण भवे श्रवण माने क्या कोले तो एक निश्चय का नाम एक बुद्धि का नाम श्रवण वो बुद्धि क्या है कि संपूर्ण वेद वेदांत शास्त्र पुराण इतिहास इनका परम का स्वर्गीय ये है की आत्मा प्रहल है इस बुद्धि का उत्पन्न होना ही श्रवण है और इसमें कोई संदय हो तो मनन करो एक महात्मा ने उनको तो कहा तो थे थे थे थे थे। दे, देखो भाई तुम्हारी समाज में आवे कि नहीं आवे तुम फर्ज करो फर्ज करो माने एक अध्यारोह करो अभ्यारोह करो सब छूट दो और दूस को हम मान लेते हैं हम कहते हैं फर्क करते हैं तो अब तुम ये देखो कि इसमें साधक क्या है बोले भाई हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते बोले करना न करना ये ब्रह्म का काम का का है आत्मा का काम का ये तो तुम अपने को शरीर जब मानते हो तब ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ ये बात आती है मैं सृष्टि के प्रारंभ में नहीं था और अंतु में नहीं खाता तो पर शरीर था। है। <ड़ी> <intense>. तो होता था अरे तुम अरे यहाँ मैं हूँ वहाँ नहीं हूं। जब तुम अपने को देह मानते हो तब नहीं यहाँ हूँ वहाँ नहीं हूँ ऐसा मानते हो तो फर्ज कर लो कि तुम ब्रह्म हो तो यहाँ भी हो वहाँ भी हो जहाँ यहाँ वहाँ नहीं है वहाँ भी हो मैं तो वहाँ बहुत लग नहीं है लग नहीं रहूंगा बोली अपने को देह माना तब अरे फर्ज करो कि मैं भ्रम हूँ सब भी हूँ अब सब जहाँ नहीं है वहाँ फर्ज तो करो देखो इस फर्जी बात को काटने वाला दुनिया में इस फर्जी बात को भी काटने वाला यदि भूत-भूत भी अपने में ब्रह्मत्व की कल्पना कर ली जाए तो इस फर्जी बात को काटने वाला दुनिया में कोई तर्क नहीं है कोई दुखी नहीं है कोई विचार नहीं है कोई स्थिति नहीं है कोई अच्छा आप अब प्राप्त कर जब खर्च कर लेने पर ये बात है तो यदि तुमको असली बोध हो जाए तब तो फिर कहने क्या है तो देखो श्रवण श्रवण करो कि तुम किए निश्चय हो जाए बहुत बढ़िया तुम जीवन मुक्त हो गए सत्योग मुक्त हो गए तुम्हारे दुनिया में संयोग है नियोग है न शत्रु है न राग है न श्रेष्ठ है नरक है न जाना है नाना है और ये फर्जी ब्रह्म में भी हो ये बात है और आप के ब्रह्म बनोगे तो खुलने पर बिगड़ जाओ अगर आग बंद करके ब्रह्म बने तो सुहास खुलने पर ब्रह्म नहीं रहोगे अगर मन शांत होने पर ब्रह्म बनोगे तो मन के विशेष होने पर ब्रह्म नहीं होगा ब्रह्म हो जो शांत में भी रहता शांति में भी रहता है मन का, नहीं यदि कोई मन में शंका आवे तो मनन करो कि ये शंका ब्रह्म के बारे में है दुनिया के बारे में है ये शंका देह के, दे के, no, ho के बारे में है कि ब्रह्म के बारे में है ये शंका इंद्रियों के बारे में है की ब्रह्म के बारे में है ये शंका अंतकरण के बारे में है कि ब्रह्म के बारे में है कोई तो सही और ये बात है तो श्रवण करो और मनन करो श्रवणम मननम धोबे तत्मज्ञान साधने तो विवरण प्रस्थान और शांति प्रस्थान शंकराचार्य के सिद्धांतों पर दो प्रस्थान विवरण प्रस्थान का कहना है केवल तो श्रवण से ही ज्ञान होता है मनन करो चाहे मन करो चाहे अरे हो तो पंच बाधिका पदों तो पादा का बात है उसको विवरण सब जानक विवरण है फिर विवरण दिदरन पर विवरणों पर न्यास है विवरण है विवरण प्रवेश संग्रह है तत्व दीपन है विवरण प्रस्थान का बड़ा भारी स्थान है आजकल उसका पढ़ना पढ़ाना है पंडितों में भी छूट गया है वो कहता हैं के व्रवण ऐसी तत्व ज्ञान होता है मनन की भी आवश्यकता नहीं है श्रुति में श्रोतव्यो मंतव्यो निधि ध्यान क्यों है वो लाइफ कोई कमजोर बुद्धि का हो मंद बुद्धि का हो श्रवण से ज्ञान न हो मंद बुद्धि उसके लिए है। तो उसको तो मनन करने की भी जरूरत है और मनन करने पर भी अगर मन न किता हो तो निधि ध्यान करने की जरूरत है कमजोर कमजोर के लिए है जो सबसे प्रबल है उसके लिए प्रथम साधन श्रवण है थोड़ा कमजोर के लिए मनन है और उससे भी कमजोर के लिए दलित आता है और एक आमति प्रस्थान देखो आक्षेप तो मानना मत विवरण प्रस्थान वाले सन्यासी हैं बता तो वो बुद्धि को ही ब्रह्म और आत्मा की एकता की जो बुद्धि है उसको तो प्रधान है और वाचस्पति मिश्र जो है वो गृहस्थ तो वो कहते हैं कि पहले श्रवण कर दो श्रवण करो थोड़ी देर श्रवण करो फिर संशय की निवृत्ति के लिए करो और फिर श्रवण किए हुए और मनन किए हुए पदार्थ में यदि तुम्हारी स्थिति न होती हो तो बारम्बार अभ्यास निधि करके ध्यान में और निधि में फरक होता है ये भक्ति और ज्ञान ये दोनों वृत्ति साधन है वृत्ति साधन भगवदाकार वृद्धि होती है तब भक्ति होती है और ब्रह्मां मैकिया वृद्धि होती है तब ज्ञान होता है क्योंकि इसमें निवृत्ति होना है भक्ति से संसार की वासना निवृत्त होती है और तत्वज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है तो निवृत्ति रूप जो कर्म है किसी को हटाना है तो हटाने वाली चीज में वेग होना चाहिए ना शक्ति होनी चाहिए इसलिए शक्तिमती वृत्ति जो है शक्ति वाली वृत्ति वो वासना को भी मिटाती है और अज्ञान को भी मिटाती है और जो शांति वाली वृत्ति है वो तो हटाना सटाना जानती नहीं है तो इसलिए समाधि से समाधि में न भक्ति रहेगी और न समाधि से अज्ञान की वृत्ति होगी बोलो ये संविधान के सब तो बोले हैं समाधि में किसी को हटाने का सामर्थ्य नहीं है भक्ति में भगवान से प्रेम होने पर प्रार्थना को हटाने का सामर्थ्य भगवान से सच्चा प्रेम हो तो और वेदांत में ब्रह्म और आत्मा की एकता का जब ज्ञान हो ऐसी वृत्ति ये जो ज्ञानात्मक वृद्धि है वृत्ति ज्ञान बोलते हैं तो सामान्य ज्ञान दुस्त नहीं कर रखा, तो वो कहते हैं द्रवा करो करोदय इसके लिए खनन करो और जो जन्म जन्म के अभ्यास से परिजय पड़ा हुआ है कि मैं देह हूँ मैं दे ही हूँ ये दोनों की परिचय पर वही उल्टी समझो तो मैं देह हूँ ये भी उल्टी समझ है और मैं देह वाला हूँ हु, ये भी उल्टी समझ है दे ही दे ही ये भी उल्टी अरे नारायण तो इनको निवृत्त करने के लिए क्या करना चाहिए तो बोले की परिश्रमण से सामान्य ज्ञान की निवृत्ति हुई मनन से और संशय की निवृत्ति हुई और निविध्यासन से जिसय की निवृत्ति हुई ये भानतिकार भानती कारण है का और श्रम आनंद निविध्यासन इन तीनों के द्वारा जिस समय एक ऐसी साक्षात्कार वृत्ति का उदय होता है वो ध्यान को नष्ट कर देता है